कृष्ण भवन में कल प्रभु जी को आगे बढ़ाते हैं कल हमने गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध है इसके में चर्चा की थी आज अभी साधन अध्याय से आगे बढ़ेंगे हम अज्ञान शाया चक्ष नस्म श्री गुराव

श्रीचैतन्य मनोभीष्ट स्थित येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददा स्वपदा वंदेहम श्रीगुशीयुतपल श्रीगुरू नई सुषमाश्च श्रीरूप साग्र जात सह गण रघुनाथन्त तम सजीव साइतम सामधूत पीगन सहिताचत श्रीराधापादान सह गण लिता श्री, श्री, श्री, श्री, श्री, श्री विशाखाविता श्रीकृष्णचैतन्यभुनितानंद

श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम तो साधन के विषय में आगे बढ़ेंगे

साधन के अंतर्गत दूसरे भी इसमें विषय जो है पुस्तक में कर दिया। तो सब का ही भाग है जब श्रवण अलग से साधन शब्द का अर्थ है कि जो हमको

साध्य को प्राप्त करें उसको साधन कहते हैं साधन मतलब साधन इंस्ट्रूमेंट जो हमको हमारा लक्ष्य प्राप्त कराता है उसको साधन कहते हैं तो हमारा लक्ष्य यदि शुद्ध भक्ति है तो उसको प्राप्त करने का मार्ग भी भक्ति ही है उस भक्ति को साधन भक्ति कहते

साधन भक्ति के माध्यम से शुद्ध भक्ति सिद्ध भक्ति यहाँ प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है उसके लिए अन्य कोई साधन नहीं है प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए कोई और साधन नहीं है भक्ति ही साधन है लेकिन जब वो प्रेम अवस्था में नहीं है तो उस भक्ति को साधन भक्ति देते अन्य था वो शुद्ध भक्ति शुद्ध भक्ति यहाँ साध

प्रेमा भक्ति तो इसलिए भक्ति के मार्ग में साधन और साध्य एक ही है है है ऐसा कहा जाता और साध्या एक ही है। शार शार शास्त्र में शास्त्र में हमेशा इस इन तीन विषयों की चर्चा होती है हमेशा हर एक वस्तु योगी इसमें तीन

कैटेगरी रहती है उसी में वो कोई ना कोई फिट होती है तो वो एक है संबंध फिर अभिधेय और प्रयोजना तो प्रयोजन हमारा लक्ष्य है जिसको प्राप्त करना है संबंध है वो लक्ष्य के बारे में समझना उससे संबंध बनाना और अभिदेय है कि वो समझ करके अभी वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो हम क्रिया करते उसको अभिदेय कहते हैं

कोई भी वस्तु ले लीजिए शास्त्र में वो इन तीन चीजों में फिट बैठती है कहीं भी संबंध अभिधेय और प्रयोजन ये तीन ज्ञान है तो साधन जो है वो अभिधेय की कैटेगरी में आता है अभिदेय उसको कहते हैं जिस क्रियाओं को करके प्रयोजन प्राप्त होता है उसको अभिदेय कहते हैं तो जिसको ब्रह्म में लीन होना है तो उसके लिए

ब्रह्म ज्ञान जो है कि परम सत्य निराकार निरुशस है वो उसका संबंध ज्ञान हो गया इस भौतिक जगत में हम हम इस भौतिक जगत के भाग नहीं है ये सब कुछ खत्म कर देना चाहिए भौतिक अस्तित्व और ब्रह्म में लीन होना चाहिए उसका संबंध ज्ञान हो गया उसका प्रयोजन है ब्रह्म में लीन होना

और उसका अभिधेय है पहले निष्काम कर्म योग फिर ज्ञान योग में स्थित होकर के ज्ञान का अर्जन करके धीरे धीरे धीरे धीरे मुक्ति प्राप्त करना। तो ये केस में क्या हुआ? जो उसका अभी है वो उसके प्रयोजन से अलग है अभिदय में वो निष्काम कर्म योग भी कर रहे हैं ज्ञान योग भी कर रहे हैं अलग अलग अलग अलग शास्त्र उपनिषदों को पढ़ करके उसको समझ करके

धीरे धीरे धीरे धीरे भौतिक जगत के सभी क्रियाकलापो से छूट करके भौतिक क्रियाएं बंद करके योग साधना में जा करके ये उसका क्रियाएं है ये समय पे प्रयोजन तत्व में वो व्यक्ति की कोई क्रिया नहीं है निष्क्रिय। ब्रह्म में लीन ऐसा तो ये हुआ आ, निराकार निर्विशेष की जो

जिसका संबंध अभी प्रयोजन जिसका निराकरण उसमें साधन और साध्य भेद हुआ दोनों में एक चीज साधन है और साध्य साध्य निर्विशेष हो गया तब मतलब कि प्रयोजन प्रयोजन में ना तो कर्म पर कर रहा है कुछ भी ना तो किसी प्रकार का ज्ञान अर्जन कर रहा है कुछ भी पढ़ नहीं रहा है कुछ भी नहीं प्रयोजन में केवल निराकर निर्विशेष लीन हो जबकि साधन अवस्था में हो यह सब कर रहा है

साधन और साध्य अलग हो गया दोनों का ऐसे ही किसी का प्रयोजन है सिद्धि प्राप्त करना योग सिद्धि पानी पे चलने की सिद्धि प्राप्त करनी तो उसके लिए बहुत तप्चर्या करेगा हिमालय में जा करके इत्यादि इत्यादि सब करेगा सालों पर सालों साल वो जो सब तपश्चर्या इत्यादि है फिर सिद्धि प्राप्त हो गई तो पानी पे चलना है और ये सब वो उसका प्रयोजन था

तो वो जो प्रयोजन है और जो उसने साधन किया वो दोनों में भेद है भक्ति के केस में प्रेमा भक्ति प्राप्त करना ये प्रयोजन है संबंध ज्ञान है कि हम भगवान के दास हैं कुछ करके भौतिक जगत में आ गए हैं भौतिक जगत हमारा स्थान नहीं हमको भगवत दान जाना है भगवान की स्वामी लगाए उनकी प्रेमा भक्ति प्राप्त करना अहितुप की अप्रतियता ये हमारा ये है ये साधन ये

संबंध ज्ञान में आ गया प्रयोजन है कि भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित करके प्रेम भक्ति में लगना है तो वो जो प्रेम भक्ति में लग गई वो प्रयोजन है तो वो प्रयोजन में वो व्यक्ति जो आत्मा है वो भगवान की प्रेम भक्ति कर रही है वो भक्ति में कर रही है श्रवण कर रही है कीर्तन कर रही है स्मरण कर रही है वंदन कर रही है सब कुछ ये चीजें कर रही है उस प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने में जो साधन है वो साधन है साधना भक्ति

साधना भक्ति में श्रवण कर रहा है कीर्तन कर रहा है स्मरण कर रहा है वंदन कर रहा है समर्पण कर रहा है इत्यादि सभी कुछ जो भी है वो साधना अवस्था में भी कर रहा है अवस्था में भी कर रहा है इसलिए साधन और साध्य दोनों एक ही हो गया दोनों में कोई क्रियाओं में भेद नहीं इसका एक उदाहरण इस प्रकार से ले सकते है कि जब मृदंग सीखता है कोई तो मृदंग

अच्छे से बजाना वो उसका प्रयोजन होता है और वो सीखता है अभ्यास करके तो अभ्यास करते समय भी वो मृदंग ही बजा रहा है और प्रवीण होने के बाद मृदंग बजाने में प्रवीण होने के बाद निपुण होने के बाद भी वो मृदंग ही बजाता है तो अभ्यास कर रहा है तब भी कोई ये नहीं कह सकता मृदंग नहीं बजा रहा है मृदंग ही बजा रहा है

लेकिन अभ्यास के समय वो जो मृदंग बजाता है तो लोग कंटाल जाते हैं उससे सिर में दर्द होने लगता है मधुर नहीं होता है लेकिन अभ्यास समाप्त होने के बाद जब वो निपुण हो गया उसमें उसके बाद लोग बोलेंगे अरे और बजाओ और बजाओ क्योंकि वो मधुर होता है इसी प्रकार से हम जब भगवान की भक्ति करते है अभी के समय में तो ये मधुर नहीं है

अभ्यास चल रहा कर मृदंग हैं बजाते उस प्रकार से तो इस समय भी भक्ति कर रहे हैं कोई ये नहीं कह सकता कि हम भक्ति नहीं कर रहे लेकिन यदि प्रेम भक्ति के स्तर से देखें तो हम भक्ति नहीं कर रहे हैं एक तरह से क्योंकि इसमें प्रेम नहीं है वो जब प्रेम भक्ति के स्तर पे पहुंचेंगे तब भी यही भक्ति चल रहेगी लेकिन उसमें अभी प्रेम अवश्य है तो इस तरह से साधन और साध्य एक

भक्ति में लेकिन दूसरे मार्गों में साधन और साध्य एक नहीं रहते हैं जो साधन भक्ति है तो उसमें प्रवेश है उसको भजन क्रिया कहते हैं। और उससे अनर्थ निवृत्ति होती है जिससे धीरे धीरे हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करते हैं

साधन भक्ति में ऐसी विधियां है भक्ति की ये विधि है कि अनर्थ निवृत्त होते हैं तथा अथवा तो पहले श्रद्धा है श्रद्धा के बाद साधु संघ साधु संघ विशेष रूप से है गुरु की शरणागति लेकर के उनसे दीक्षा लेना तो वो अभी अभी समाप्त हुआ पहले श्रद्धा की बात आई गुरु साधु शास्त्र साधु संघ

दीक्षा लेना इनसे और दीक्षा लेने से भजन क्रिया में प्रवेश हो गया ऑफिशियल प्रवेश भजन क्रिया में दीक्षा लेने पर हो जाता तो भजन क्रिया में प्रवेश कर लिया भक्ति से तो भजन क्रिया शुरू करने से इस प्रकार से शरणागति लेकर के भजन क्रिया शुरू करने से अच्छे से अनर्थ निवृत्ति अनर्थ निवृत्ति शुरू हो जाती है

वो अनर्थ निवृत्ति होते होते होते होते धीरे धीरे हृदय शुद्ध होता है और निष्ठा प्राप्त होती है फिर धीरे धीरे रुचि आसक्ति भाव प्रेम ये सब स्तर है अनर्थ निवृत्ति के साथ साथ धीरे धीरे उत्पन्न होने वाले इस विषय में भागवतम में विस्तार विस्तृत वर्णन है प्रथम संग नहीं दूसरे अध्याय में ही आता है श्रीमता अनुस्मता कृष्ण

पुण्य श्रवण की, की कि भगवान की कथा सुनने वाले के में जो भगवान स्वयं है, वो अपने हाथों से सब जो अभद्र है हृदय में उसको धो तो देते हैं अपने ऐसे अच्छे भक्तों के सब हृदय के अनर्थ धोने लगते हैं श्रवण की विधि से जब ये पालन करते हैं तो और

जब प्राय सब अनर्थ नष्ट हो जाते हैं तो भक्ति नैष्ठिकी हो जाती है नष्ट प्राय शो भद्रशो नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक है भक्तिर्भवती नैष्ठिकी तो निष्ठा पूर्वक भक्ति हो जाती है नैष्ठ की भक्ति उसको बोलते जिसको कोई हिला नहीं सकता आसानी से वो हिलती नहीं है पहले क्या शुरुआत में जब कोई भक्ति में है ऊपर तो नीचे बहुत होता है कभी सोलहमाला होती है तो कभी नहीं होती है कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है

कभी बढ़ाते हैं, कभी घटाते हैं कभी नियम पालन होते कभी नहीं होते हैं ये नैष्ठिकी भक्ति नहीं बहुत सारे अभद्र फिर जब अभद्र कम होते लग, होने लगते हैं तो वो विचलन भी, भी कम होने लगता है व्यक्ति निष्ठा पूर्वक लगने लगता है तो निष्ठा का स्तर बढ़ता जाता है इसलिए कहते हैं भक्ति भवती नईष्ठ की निष्ठा के स्तर से जब भक्ति चालू रहती है तो यहाँ पे उसके रजो और तमोग का जो प्रभाव है उसके ऊपर से नष्ट होने लगता है

सदा रज तमो भावा कामलोभा चेत ऐत अनाविदम जो चेतना है वो इन सब से अनाविद्ध हो जाती है विद्ध नहीं है चेतना चेतना हत नहीं है इनसे ग्रस्त नहीं है रज और तमो गुण से और इस, इसके कारण वो चेतना विशेष रूप से सत्व में स्थित होती है सत्वगुण में स्थित होती है तो फिर वो व्यक्ति प्रसन्न होता है

एवं प्रसन्न मन इस प्रकार से जो प्रसन्न मन वाला जो व्यक्ति है उसका भगवत भक्ति योग तथा भगवत विज्ञान मुक्त हैं तो वो व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता है धीरे-धीरे भगवत भक्ति के से और भगवत तत्व विज्ञान उसको होता है यहाँ पे वो मुक्ति के संघर्ष ये स्तर पे वो भगवान को देख लेता है उसके सभी जो बाकी बच्चे

शायद संशय होते भी तो वो भी नष्ट हो जाते हैं यहाँ पे क्योंकि भगवान को सीधा जैसे हाथ में आवला फल रखते हैं हथेली में और हम सीधा देख रहे हैं आंवला फल को उस प्रकार से हम भगवान को सीधा देखते हैं ऐसा शास्त्र में उदाहरण दिया है श्लोक के दृष्ट एवं आत्मनी तो उसकी हृदय सब समाप्त हो जाती है कोई भौतिक आसक्ति नहीं बचती है सब संशय समाप्त हो गए और सब कर्म के

सभी प्रकार के कर्म नष्ट हो गए प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो गए तो इस तरह से वो भगवान को देख लिए। तो इस तरह से शुद्धि एक के बाद एक करके वो आगे बढ़ते हैं भजन क्रिया तो जो भजन क्रिया है उसी को हम साधन माने उसी को हम साधन चाहिए जो भजन क्रिया है उसी को हम साधनावस्था करेंगे साधना।

और ये जो साधन अवस्था है ये जो साधन भक्ति है जो भजन क्रिया है विशेषकर आज के युग में वो श्रवण कीर्तन केंद्रित है श्रवण कीर्तन मुख्य है उसमें और बाकी भक्ति के अंग भी उसके सपोर्ट में तो ये विशेष रूप से भजन क्रिया है कलयुग के लिए कलयुग में दूसरी कोई विधि

नहीं चल सकती ये भी शास्त्र में बताया है कि कली में केवल कलयुग में केवल भक्ति केवल भक्ति भक्ति ही केवल जैसे हरे ना नाम हरे नाम में वह है ऐसे ही एक श्लोक आता है क्या है? कलो भक्ति कलो भक्ति भक्ति रेवा कलो ऐसा इसी प्रकार से चारे गण कोट करते है बारहवें स्तंभ में तो कलयुग में भक्ति योगी सही योग वही संभव है

और उसमें भी जो सब चीजें उसमें हरे नाम हरे नाम हरे नाम है वो केवल वो प्रधान है कलयुग में इसलिए शास्त्र ने बताया बताते खासकर श्रीमद् भागवतम इसको बार बार बताते हैं बारवस्क में भी और उसके पहले भी कि कलयुग में हरि नाम संकीर्तन है अन्य कोई विधि नहीं है बारवेश अध्याय तो विष्णु

त्रेता एम यदम खी ही द्वापर परिचर्या कल तक हरिकीर्तनाथेमस श्लोक है तो वही थी अलग अलग दूसरे शास्त्रों शास्त्र विधि है जिसमें बताते हैं कि तृतयुग में जो योग से प्राप्त था त्रेता युग में जो यज्ञ से प्राप्त था द्वापर युग में जो अर्चन से प्राप्त था

कलव तद यदा अपनोती तदा अपनौती कलव संकीर्त्य केशव कलयुग में केशव का संकीर्तन करने से वो सब मिलता है जो पहले वो तो युगों में मिलता था तो इसलिए कलयुग में हरिनाम संकीर्तन ये प्रधान विधि है इसलिए जो हमारी भजन क्रिया है वो श्रवण कीर्तन को केंद्र में रखकर

इसलिए हमको श्रवण कीर्तन का महत्व जानना बहुत बहुत बहुत आवश्यक है हरी नाम का महत्व जानना भगवान ने अपनी सभी शक्तियां इसमें डाल दी है कलयुग में जैसे हमने उस दिन चर्चा की थी सेल निकला है कलयुग में सेल है कि हरी नाम में भगवान ने विशेष शक्तियां दे दी है हर युग में होते हैं कि हरिनाम में शक्ति लेकिन कलयुग में भगवान ने और विशेष रूप से भर दी उनकी

तरफ से स्वयं आकर के स्थापित करके, करके गए तो इसलिए यह विशेष अवसर है हमारे लिए कि कलयुग में हम इस हरिनाम संकीर्तन का सहारा लेकर के भवसागर को तर सकते हैं और कोई विधि नहीं है भवसागर सागर को तर कलयुग में तो इसके लिए ये जो भजन क्रिया है

ऐसा नहीं है कि केवल हरिनाम संकीर्तन है हरिनाम संकीर्तन को केंद्र में रखकर करके बाकी सब भजन क्रिया में है भगवान को भोग लगाना भगवान की पूजा करना सेवा करना अर्चना करना भक्तों की सेवा करना ये सब कुछ भजन क्रिया में है तो केंद्र है हरिनाम संकीर्तन तो विश्व प्रभुपाद में <coughs>

उसके लिए अच्छे से हमारा व्यवस्थापन किया है जीवन का व्यवस्थापन कैसे करना चाहिए पूरे दिन का उसके लिए प्रभुपाद ने मार्गदर्शन दिया है अच्छी तरह से सिस्टम सेट करके कि जिसमें हमको मोटा मोटा जो भी आवश्यक है वो प्राप्त हो जाए कम्प्लीट डाइट बैलेंस्ड डाइट इसको कहते हैं

मेडिकल टर्मिनोलॉजी में रिकमेंडेशन देते हैं कि आप, आपको इतनी ये चपाती चपाती इतनी एक दाल होनी चाहिए इतना राइस होनी चाहिए इतना सब्जी होनी चाहिए इतना ये होना चाहिए ये सब होगा रोज तो वो व्यक्ति सेहतमंद रह सकता है उसको पर्याप्त शक्ति प्राप्त होगी उसी प्रकार से

आत्मा को पर्याप्त शक्ति प्राप्त होगी भाव को पार करने के लिए जब वो रोज इस प्रकार से इतना तो लेगा। ये रिकमेंडेशन है जो प्रभुपाद हमको आचार्यो की तरफ से देखे गए हैं कि रोज इतना करोगे तो कलयुग में आप सेहतमंद रहोगे भाव को पार करने के लिए

आत्मा से सेहतमंद रहोगी और धीरे धीरे धीरे धीरे भव सागर पार हो जाएगा तो ये जो दिनचर्या है वो शिला प्रभु नदी जिसमें सुबह का और शाम के प्रोग्राम रहते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम इवनिंग प्रोग्राम मुख्य रूप से श्रवण कीर्तन केंद्रित इसमें पर्याप्त मात्रा में श्रवण कीर्तन के डोज है ये श्रवण कीर्तन प्रोग्राम में

सुबह का और शाम का ये दो स्थान में जैसे शुभ ने करने स्थापित किए सुबह जल्दी उठना है चार बजे और मंगल आरती जाना है मंगल आरती तुलसी आरती ये सब एक ही भाग है सुबह की आरती का तो इसमें लगभग 40-45 मिनट का डोज दे दिया इसमें मुख्य रूप से हरिनाम होता है कीर्तन होता है श्रवण होता है

नृत्य होता है भगवान का अर्चन होता है भगवान का दर्शन होता है ये सब वस्तुएं हमारी सब इंद्रियां अच्छे म्यूजिक के साथ अच्छे संगीत के साथ हमारी इंद्रियां उस तरफ आ, एंगेज होती है उस तरफ क्या बोलते हैं प्रयु, प्रयुक्त होती है संलग्न होती है

चालीस पैतालीस मिनट का ये हो गया उसके बाद जप करना है डेढ़ घंटा दो घंटा जो भी हमारे यहाँ पे डेढ़ घंटा जैसा मिलता है तो वो जब हमारे जो माला है हरे, हरे, हरे कृष्ण महामंत्र पर्सनल मेडिटेशन व्यक्तिगत रूप से ध्यान कर रहे हैं हमारे कृष्ण महामंत्र पे वो बोलना है और सुनना है

ये एक और भाग हो गया इसका श्रवण कीर्तन का दो कला दो घंटे दस मिनट हो गए सवा दो घंटे फिर वापस गुरु पूजा कीर्तन दर्शन आरती ये सब होता है ये लगभग आधा घंटा जैसा हो गया इसमें भी कीर्तन है इसमें भी नाम है इसमें भी हर चवीग्रह का दर्शन है बंधन है तो ये हो गया पौने चार घंटे

पौने तीन घंटे फिर कक्षा रहती है भागवत कक्षा जो श्रवण का भाग है तो ये लगभग एक घंटे की हो गए पौने चार घंटे पौने तीन से पौने चार हो गए और फिर शाम का प्रोग्राम रहता है लगभग पैतालीस मिनट संध्या आरती कीर्तन समस्त

चालीस मिनट जैसे तो ये हो गए लगभग साढ़े चार घंटे तो और फिर शाम की कक्षा रहती है या कोई भगवदगीता महाभारत तो वो भी लगभग आधा घंटा तो पांच घंटे के आसपास का तो साथ मिल करके साधन है और जो माला फिर बच गई वो आधा घंटा जैसा जा बन जाए, डेढ़ जा घंटा सुबह

मतलब तो साढ़े पांच घंटे तो ये हो गया और फिर इसके अलावा अपना पुस्तक है मैं तो साढ़े छह घंटे जैसा हो गया छह से साढ़े छह घंटे जैसा तो ये जो प्रोग्राम है पूरा दिया है इसको नियमित यदि कोई करते हैं नियमित करते रहना है इसको तो महाराज लिखते हैं आ...

इसको पालन करने में कठोर रहना है स्ट्रिक्ट और रोज ऐसा नहीं कभी इसको पालन किया और कभी नहीं किया डेली विदाउट फेल बिना निष्फल हुए और गंभीरता से इसको पालन करना है तो इससे क्या होगा कि माया के सामने लड़ने की शक्ति प्राप्त होगी माया के सामने

हम हमारे पास जब तक आ, उच्च स्वाद नहीं है तब तक हम माया के सामने हारते रहेंगे इस स्वयं को भी काफी लोक अनुभव होता है सबको कुछ ना कुछ अनुभव रहता है कि हम जो ये सब चार नियम पालन करता रहे हैं और माया से भी बच पा रहे हैं

वो शक्ति हमारे कारण नहीं है वो शक्ति है उच्चतर स्वाद प्राप्त होने के कारण भक्ति क्रिया में जो उच्चतर स्वाद प्राप्त होता है उसके कारण हम माया के सामने बच पाते नहीं तो बड़े बड़े विद्वान सब कुछ जानकर के भी माया को वशीभूत हो जाते विद्वान विद्वानसम भी आता है शास्त्रों में भागवत में ही आता है

जब तक वो उच्च स्वाद की प्राप्ति नहीं है तब तक, तक माया के सामने बचना कठिन होता है हमको लगता है हमको तो सब पता है तो पता है तो तो फिर हम माया में क्यों फसेंगे पता है ये कार्य करने से तो घोर नरक की प्राप्ति होती है पता है ये कार्य करने से तो इस जीवन में भी नरक जैसी हालत हो जाएगी फिर भी उसको करते है बला जीवन नियोजित अथक प्रयुक्त पापम चरती पुरुष

अनिच्छन वाष्णेय बला दी, बलादिव नियोजित अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि ऐसा किस प्रकार से ऐसा होता है कि हम नहीं चाहते हैं तो भी पाप कार्यों में लगते हैं ऐसा लगता है कि कोई बल से हमको पाप कार्य में लगा रहा है तो किसके द्वारा लगाया जा रहा है ये अर्जुन का प्रश्न

भगवान का उत्तर है कि काम ऐशा क्रोध ऐसा रजोगुण तो ये जो काम है वो रजोगुण से उत्पन्न है और ये आपको खा जाने वाला है महान खा जाने वाला आपको निगल जाने वाला है महाआसन और महा पाप महान पाप कराने वाला है इसलिए आप इसको नित्य रूप से वैरी समझो आपका दुश्मन है ऐसा समझो काम को जो रजोगुण से उत्पन्न होता है

ये रजोगुण भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति उसका लक्षण है रजो रागात्मक अपने आप को इंद्रियों को संतुष्ट करने की जो इच्छा है उसको राग कहते हैं वो रजोगुण का लक्षण है कि हमको अपना आप संतुष्ट करना है, या अपने लिए ही कार्य करना है तो इसको काम भी कहते हैं

आत्मी इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम अपने इंद्रियों की प्रीति की इच्छा जो है उसको काम बताया है तो वो काम होता है तो इसलिए इसका वेग आता है काम का वेग आता है मुझे ये ये वस्तु लेकर के अपने इंद्रिय को संतुष्ट करना है तो संतुष्ट करने के लिए वो प्रयास करते हैं बुद्धि है वो प्रयास

से अपने आप को रोकने के लिए ये गलत है ऐसा मत करो और मन कहता है नहीं नहीं करो भले ही गलत है कोई क्या बात क्या समस्या है तो मन और बुद्धि के बीच हमेशा ऐसा जो बुद्धिमान व्यक्ति है जिसको पता है गलत सही क्या है उसके मन और बुद्धि के बीच ऐसे लड़ाई चलती है हमेशा प्राय इसमें मन ही ज्यादा बलशाली होता है मन ही जीत जाता है

समस्या क्योंकि रजोगुण बहुत है तो वो लड़ाई में मन को यदि हारना है हराना है तो उच्च स्वाद उसके पास होना चाहिए थोड़ी मात्रा में जिसके कारण वो मन को जो नीचा स्वाद है उसको छोड़ने में इतनी समस्या नहीं तो इसको कहते परम दृष्टा निवर्तते

उच्च स्वाद को जब चखा तो धीरे धीरे नीचा स्वाद छोड़ने में इतनी तपस्या तो तो तो समय तक भोगेगा एक समय पता हो जाता है इसलिए भक्तिमय साधना की बहुत आवश्यकता है वो साधन यदि हम

नियमित रूप से करते हैं बिना निष्फलता के और गंभीरता से उसको करते हैं आ, क्या तीन चीज बताइए स्ट्रिक्ट कर, कड़ाई से गंभीरता से और बिना निष्फलता के रोज नित्य रूप से भी हम साधन करते हैं तो वो उच्चतर स्वाद धीरे धीरे धीरे धीरे

हमको मिलता रहता है जो हम लड्डू खाते हैं कुछ भी खाते हैं या कुछ भी भोग करते हैं उसके स्वाद की तरह हमको तो दिखेगा नहीं आज तो ब्याज तो स्वाद में कि ज्यादा आ गई ऐसा नहीं दिखने वाला है यह स्वाद लेकिन एक संतुष्टि है जो मिलती रहती है साधन से वो संतुष्टि जब मिलती रहती है तो वो हमको नीचे स्वाद

जो छोड़ते हैं उससे जो असंतुष्टि उत्पन्न होती है उसकी पूरक हो जाती है इसके कारण हम छोड़ पाते हैं इसके कारण हम चार नियमों को पालन कर पाते हैं इंद्र तृप्ति कम कर पाते हैं तो ये जो साधन है साधन भक्ति ये जो सब पस्ते बताई तो वो एक

छिपे हुए बल की तरह है जो हमको दिखता नहीं है सीधा लेकिन उसी के बल से सब चल रहा है जैसे बड़ी बड़ी स्टीमर होती है तो उसमें इंजन है किसी को दिखेगा नहीं एकदम नीचे कहीं कोने में पड़ा है लेकिन उसी के कारण इतना बड़ा जहाज चल रहा है ऐसे ये जो हमारी साधन साधना है या साधन साधन बल तो उसके कारण हमारा बाकी सब चल रहा है लेकिन

दिखता नहीं है लगता है कहा ये तो ठीक है लेकिन मुझे सब पता है इसलिए ठीक से चल रहा है <laughs> तो ये यदि साधना मैं ढीला हो जाते हैं, कोई तो भी कारण से। तो तुरंत उसका प्रभाव दिखता नहीं क्योंकि जो ऑलरेडी किया था उसका प्रभाव लंबा समय चलता है, और अभी जो नहीं कर रहे उसका प्रभाव बाद में आया थोड़ा <laughs> तुरंत उसका प्रभाव नहीं दिखता

जैसे उसका अच्छा प्रभाव भी हमको दिख नहीं रहा था जैसे उसका बुरा प्रभाव उसको नहीं करने का बुरा प्रभाव भी हमको तुरंत दिखता नहीं लगता है तो मंगल नहीं जा रहे ठीक है कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है मेरा तो जैसे चलता है सरोज जैसे ही चलता है कोई मुझे भगवान में विश्वास की कमी नहीं हुई है सेवा में भी मन लग रहा है ठीक है उतना भी कोई बड़ी बात नहीं

कि हम तुरंत ही कुछ दिनों में ही सोचते हैं ना कुछ दिनों में तो हो जाना चाहिए नहीं क्या अरे मैं तो दस दिन से जप नहीं कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा ठीक ही है ना अच्छे से सेवा तो कर ही पा रहा हूँ दस दिन से आरती नहीं गया तो कुछ इसका इतना कोई प्रभाव नहीं है ठीक है चलेगा मैं चला लूंगा इसको नहीं उसका प्रभाव पड़ रहा है हम उसको देखने के धीरे धीरे धीरे धीरे फिर उसका बाहर आता है वो प्रभाव तब दिखता है

हाँ ये तो अभी गड़बड़ हो गई वो प्रभाव जब माया उस समय अटैक करती है माया क्या करती नहीं करने है वो तुरंत ही और आ देखेगी इसका भाई स्वाद जाने दो पूरा फिर मैं स्वाद देती माया अपना अटैक बचा के रखती है और जब पता चल गया हाँ अभी अभी इसको देंगे तो यह पूरा लेट

फिर रोजेंट करते देखो भाई इसमें बहुत स्वाद है तो उस समय जब हम लड़ने जाते तो हमारे हथियार तो है ही नहीं वो तो पूरा खाली हो गया हथियार का भंडार था वो तो पीछे से खाली हो गया लुट गया साधना नहीं नीचे तो।, तो भी लड़ेंगे कैसे तो हथियार की कमी पड़ जाती है तो हार जाते है सामने हार जाते हैं ऐसे पता नहीं जाता साधन करते रहेंगे तो हमारे हथियार भरे रहेंगे

जब हथियार भरे रहते हैं तो माया का अटैक आता भी है तो उससे नहीं होता है इसलिए महाराज यहाँ पे लिखते हैं कि माया के जो प्रलोभन है उसका सामना करने में ये जो साधना से उत्पन्न बल है वो हमारी मदद करता है तो वो बल हमको बनाए रखना है वो जो वेपन्स है वो जो हमारे हथियार है हमको बनाए रखने हैं हमेशा हथियार जैसे ही समाप्त हो गए तो दुश्मन अटैक कर देगा इसलिए हथियारों को बनाए रखना है

तो इसलिए हमेशा साधना भक्ति की बहुत आवश्यकता है इसलिए जो साधना भक्ति अच्छे से करता रहता है तो अच्छे से साधना करते रहता है अपनी तो उसका दिन ब दिन जो दृढ़ता है भक्ति में वो बढ़ती रहती है क्योंकि अनर्थ निवृत्ति हो रही है तो निष्ठा बढ़ेगी भक्ति में दृढ़ निश्चय भक्ति में दृढ़ता कैसा है बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं फ्रीक्वेंटली

भक्ति में दृढ़ कैसे बने तो वो नियमित साधना भक्ति में व्यक्ति दृढ़ घंटा है निष्ठा है जब अनुति हो रही है तो अभी कुछ ऐसे कई बार ऐसा नहीं है कि हम जब बोल रहे हैं कि नियमित रूप से साधना की जो छह साढ़े छह घंटे है वो सब जो करना है उसमें करें वो तो है लेकिन प्रैक्टिकली व्यावहारिक रूप में

ऐसा नहीं होगा कि ऐसा एक भी दिन नहीं जाएगा जिसमें ये चीजें नियमित रूप से नहीं ऐसा नहीं होने वाला व्यावहारिक रूप में कई बार ऐसा होता है कभी कभी ये चीज हम चाहते हुए भी नहीं कर पाते तो फिर क्या करें तो उसको लिख के रखो उसको लिख के रखो नेक्स्ट टाइम जब शॉपिंग में जाएंगे

तो ले लेंगे ज्यादा होता है ना शॉपिंग में जाते हैं तो इस बार नहीं लेके आए हूँ फली इस बार नहीं आई तो नेक्स्ट टाइम अभी डबल मंगाएंगे ना तो उस प्रकार से अभी कुछ हयरिंग नहीं हुआ तो उसको लिख के रखो अभी नेक्स्ट टाइम जैसे ही मौका देगा जैसे मिलेगा तो अभी डबल कर लेंगे उसको कवर अप करना है हथियार के उसको गोडाउन को भर के रखना इस तरह से उसको मेकअप करना होता है

कई बार होता है जो पुजारी हो वो सुबह में माला नहीं कर पाएंगे दिन में कुछ अच्छे से ऐसा समय निकालो जिसमें कहीं और देखना दुखना नहीं है किसी और चीज का ध्यान नहीं रखना है फिर भी अच्छे से माला कर लें तो हो सकता है कि आज पढ़ाई नहीं हुई 10 दिन से पढ़ाई नहीं हुई खेती में बहुत काम हो गया स्विंग सीजन है बुआई का सीजन है तो बहुत काम हो गया दस दिन पढ़ाई नहीं हुई तो ठीक है लिख के रखो

जब फ्री मिलेगा तब फिर पहला काम 10 दिन की एक्स्ट्रा पड़ेगा इस प्रकार से योजना बना करके वो हमको क्या बोलते हैं इन्वेंट्री मेंटेन करनी है साधना की जो हथियार भरने हैं वो मेंटेन करना है कि ये नहीं हुआ इसको भी भरना होगा अभी इसको भरना होगा जैसे हम घर की भी इन्वेंट्री रखते हैं ये ये भी खत्म हो रहा है इसको लेके आना है ये इस बार नहीं आए तो उस बार लेके आएंगे तो उसमें जब जैसे हम ध्यान रखते हैं

उसी प्रकार से इसमें भी पूरा ध्यान रखना होगा तो क्या है हमारे हथियारों का भंडार खत्म नहीं होगा तब हम बच पाएंगे मतलब योगो भगवत ही लेकिन वो साधना का भाग नहीं है वो आगे आएगा वो सेहत का भाग है

मान लो कि आप नींद कम कर कर के भी साधना अच्छी प्रकार से कर पा रहे हो बाकी सब अच्छी प्रकार से कर रहा है कर पा रहे हो ठीक है ना वो अपने आप में थोड़ी ना नींद सही से होना वो अपने आप में हमको माया से नहीं बताने वाला माया से तो साधन ही बताए मान लो कोई साधन ठीक से नहीं कर रहा है नींद बढ़िया से उसकी हो रही है उसकी तो सेहत भी बढ़िया है तो वो और माया में फंसेगा क्योंकि उसकी इंद्रिया भी बलवान है

बल से कर सकती क्या की, बात करते। की दियो पे जैसे तो है अन्य

मुख्य रूप से प्रभुपात की पुस्तक के लिए, लिए यहाँ पे चार्ज है और यदि और कुछ पढ़ना है तो उसके साथ साथ कभी और पढ़ो मान लो कि प्रभुपात की, की पुस्तकों का पठन एक घंटे करना है रोज नियमित कभी तो आपको कुछ और पढ़ना है तो

प्रभुपात की पुस्तक एक घंटे और फिर बाकी दूसरा समय कहीं से निकाल के पढ़ो इस प्रकार से इसका विचार तो है प्रभुपात की पुस्तकों का कोई विकल्प नहीं है तो मैंने ये वाली पुस्तक पढ़ ली तो फिर प्रभुपात की पुस्तक ऐसा नहीं है वही तो बोला विकल्प नहीं है वो सब सेवा

सब अलग से वो श्रवन का भाग नहीं दे, दे, दे, दे, दे, दे पे विशेष किसी के विशेष प्रकार के केस में हो सकता है वो श्रवण का भाग भी है लेकिन ऐसा केस सो में एक होता है इसके लिए वो का भाग हो सकता है जो प्रभुपात की पुस्तकों को पूरा हृदय कर चुके हैं और अन्य शास्त्र पढ़ कर के भी वो प्रभुपात की पुस्तकें ही उनको याद आ रही है तो गुरु महाराज है वो लोग तो उनके लिए प्रभुपात की पुस्तक नहीं पढ़ के दूसरे शास्त्र भी पढ़ रहे वो भी उनके श्रवण का ही भाग हो सकता है

क्यूँकी वो अभी अलग नहीं देख रहे उनके लिए तो पूरा एक ही है सब उस प्रकार से कभी हो सकता है लेकिन वो तो ऐसे लोग खेल रहे इसलिए अनुमोदन तो प्रभुपात की पुस्तकों का ही है तो तो की पुस्तक तो इसलिए वो नहीं है वो अधिकार निर्णय के लिए है ही नहीं वो केवल सेवा के भाग के

के गुरु किसी को सेवा दे सके ये प्रकार से करो तो वो सेवा के लिए उपयोग ठीक है लेकिन उसको अपना रुपा की पुस्तक खरीदेंगे तो ओके तो ये है अभी आ, तो इसके लिए समय निकालना है समय आएगा कहाँ से

आधुनिक जगत में यदि देखें तो ज्यादातर लोग इसके लिए समय नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि पूरा समय इस तरह से नियोजित है कृपालुआसुरों के द्वारा कि कि हम लोग ये समय नहीं निकाल पाएंगे असंभव जैसी वस्तु है इतना समय दिन में इन चीजों के लिए निकालना जो आधुनिक जीवन में है उनके लिए

अभी आप यदि यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास समय नहीं है पहले भी समय नहीं था अभी भी समय नहीं है तो कभी कभी प्रश्न होता है कि हम कम्युनिटी में आना या तो वर्णाश्रम प्रोजेक्ट ना आना मतलब समय बताने की बात थी ना समय तो कहाँ बता वही का वही है समय तो नहीं है तो थोड़ा शांति से बैठ के यदि

गिनती करें तो रोज एक घंटा भागवत कक्षा 45 मिनट मंगल आरती आधा घंटा गुरु पूजा आधा घंटा संध्या आरती कितना समय गया पौने तीन घंटा हो गया पौने तीन हो गया हाँ पौने पौने तीन घंटा ये हो गया तो कम से कम पौने तीन घंटे तो रोज कहीं से मिल गए जो पहले नहीं मिलते

अभी समय निकला लेकिन उसको कहीं और लगा दिया है नहीं कि समय बचा मतलब बैठे हैं और फिर रात की कक्षा तो भी गिनी नहीं कक्षा या कथा तैसे भी हमको नियमित यहाँ के प्रोग्राम में भी आने का मौका प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से तो हम देख सकते हैं कि वो समय बचा वो उधर लग गया है ऐसा नहीं कि समय पूरा जो

उधर तो हम 10 घंटा काम करते थे 12-15 घंटे से घंटा काम करते थे तो उसमें तो समय था ही नहीं करने का तो वो जो समय थोड़ा बच करके इधर आया वो ये सब कार्यो में लग गया थे। तो किस में लगा कीर्तन में लगा सभी साधन की वस्तुओं में लग ही गया अपने आप तो यहाँ पे स्केड है उस प्रकार से तो इसलिए समय तो है और भी समय निकाल सकते हैं हम सामान्य रूप से

समय व्यर्थ भी करते हैं थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके 10 मिनट 15 मिनट करके भी काफी समय व्यर्थ होता है तो उसको यदि हम अपने जीवन में टटोले रोज तो हमको वो स्पोर्ट्स प्राप्त हो जाएंगे यहाँ पे मेरा नियमित रूप से 15 मिनट बिगड़ती है यहाँ पे 10 मिनट नियमित रूप से बिगड़ती है यहाँ पे दस मिनट नियमित रूप से बिगड़ती है।, है।, है उन सब का कुछ व्यवस्था करेंगे तो इकट्ठा होगा

वो भी समय मिल गया जैसे एक भक्त को थोड़ा एक्सपर्ट होना पड़ेगा बुद्धि लगा के टाइम मैनेजमेंट में तो उससे वो और भी समय निकल पाएगा जितना मिल रहा है उससे भी और थोड़ा हमें ज्यादा निकाल पाते हैं वो तो, तो, तो अभी की बात है वन प्रश्न तो पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे किसको पता है तो। परीक्षित महाराज के पास तो सात दिन है

इसलिए जो भक्त है वो अव्यर्थ काल काल को व्यर्थ नहीं करते है इस तरह से व्यर्थ नहीं है उस प्रकार से देख करके समय सही से निकालते हैं के है। है। और नहीं करता। तो क्या, होता है? क्या? करने के है, है। तो आएगा

वर्णन में है वो सब महाराज रूप ये समय बचा करके हमको लगाएंगे तो बहुत लाभ होता है हम्म और से बोले खेती करना कितना आसान है सेवा करते

दो तीन घंटा दिन काम करता है दो तीन घंटा नहीं बोला था मेरे जो मसाला रख करके यहाँ तक आ गया <laughs> सुन लीजिए एक बार फिर मुश्किल हो जाता है

नहीं तो हमको पता भी रही, मिल रही है। फिर भगवान से प्रार्थना कीजिए कुछ बुद्धि देंगे हर एक इसलिए मैंने बोला ये पर्सनल वस्तु है हर एक के जीवन की जो व्यवस्था है किस प्रकार से क्या हो रहा है हरेक का स्केड अलग है हर एक क्रिया का प्रकार अलग है हरेक की बुद्धि अलग है अभी जैसे अभी अरविंद अक्षर उनको पाँच मिनट भी मिल गए तो ऐसे नहीं चित्र में डूब जाते हैं

है। हमारे मिल लेने के लिए हमारा कोई भी तो ऐसे तो तो वो तो हर एक सिचुएशन में एक व्यक्ति को प्रार्थना करके फिर बुद्धि लगानी होगी कि मेरी सिचुएशन में मैं कहां से ये समय का उपयोग कर लूँ किस प्रकार से उपयोग करूं उस तरह

तो अभी हम यदि यहाँ पे देखें, हमको अवसर प्राप्त है हमेशा दिन में सुबह मंगल आरती फिर गुरु पूजा जब करना भक्तों के साथ भागवत कक्षा रोज शाम को संध्या आरती कीर्तन शाम की कथा तो कितना लाभ है दिन में कितना अवसर है हमारे पास इसमें डूबने का महाराज आए थे तो वो प्रवचन दिया ना प्रातः सायम प्रा, सायम प्रातः

सुबह शाम भक्ति में कीर्तन इत्यादि सब करते हैं और दिन में काम करते हैं प्राप्त है लेकिन इस अवसर को लेना हमको पड़ेगा गंभीरता से तो महाराज ने सीरियसली और

आ, कड़ाई से अवसर प्राप्त है लेकिन यदि हम हाथ से जाने दिए तो उसका लाभ नहीं होने वाला है इसलिए नियमित रूप से आरती में आना आरती में आकर के ये मेडिटेशन करके आना चाहिए विचार करके ये आना चाहिए ये हमारे एक आदत में या लिस्ट में डाल देना चाहिए कि ये इतने बजे सात बजे आरती है तो छ पचपन को मैं ये सोचूंगा

वो एक भाग हो जाना चाहिए जीवन का यहाँ अभी आरती होगी कीर्तन का मौका है हरि नाम संकर्ति कीर्तन ही कलयुग का एकमात्र धर्म है इससे ही शक्ति प्राप्त होगी मेरा हथियार भरने का भी समय आ गया है चलो जाते हैं और उधर अच्छे से हथियार पूरा कितना आता है हाथ में सब बटोल लेते हैं मतलब अच्छे से कीर्तन करते हैं कीर्तन में नृत्य करते हैं हरि उच्च स्वर से गाते हैं और उसको अच्छे से सुनते हैं भगवान का दर्शन करते हैं और भगवान से प्रार्थना

इस प्रकार का पांच मिनट का आरती से पहले ध्यान कर लो निश्चित ही रखो ये ध्यान करूंगा ध्यान करूंगा मतलब जोर से बोल के करना जोर से बोल के करो कोई बात नहीं पहले कागज रखो ऐसा हो तो प्रार्थना भगवान से प्रार्थना करें जरूर तो आचार्य से याचना कीजिए कि हम इस मौके का पूरा फायदा उठा पाए हमारे आध्यात्मिक बल को

रिचार्ज बैटरी को रिचार्ज कर पाए हमारी भाषा में आधुनिक भाषा में बैटरी को रिचार्ज कर पाए कनेक्शन तो नहीं बैठा तो बैटरी चार्ज नहीं होती है। तो इस तरह से यहां पे आलस्य रहित हो करके यदि उसको हम पूरा ग्रहण कर पाते उसमें एबजॉर्ब हो पाते है उसमें हम कल्लीन हो पाते है डूब पाते हरिनाम संकीर्तन में भगवान के दर्शन में उनसे प्रार्थना करने में

तो इससे हम बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त कर लेते हैं रोज हमको तीन बार मौका मिलता है वक्त होने का सीधा और चौथी बार कक्षा में जो ज्यादा कठिन है इन वो तीन बार तो हमको सोने भी नहीं देते कोई इतना जोर से मुकदम करता है सब बज रहा है तो नींद तो किसी किसी को ही आएगी जो एबनॉर्मल व्यक्ति है उसको ऐसे <laughs>

एक बार ऐसा हुआ रामेश्वरम में व्यास पूजा थी तो रामेश्वरम व्यास पूजा थी उस व्यास पूजा जिस दिन समाप्त हुई नेक्स्ट डे सब निकल जाने वाले थे तो अभी सबको उस समय में हम क्या करते थे तब सी डी डीवीडी चलती थी तो व्यास पूजा के वीडियो प्रोग्राम जो उतारा था उसी को एडिट करके उसकी डीवीडी बना करके दूसरे दिन सबको दे दे ताकि फटाफट बिक जाए

जैसा करते थे तो मैं थोड़ा रात को जागा था ग्यारह एक, एक एक दो बजे तक फिर मैं सो गया उधर हॉल में सब कार्य करके और फिर पता चला मैं जहाँ पे सोया था वहीं पे लोग मंगला आरती करने वाले थे हॉल में महाराज भी आने वाले थोड़े साल सब लोग उठ गए अच्छे बढ़िया से तैयार हो गए पाँच बजे मंगला आरती भी चालू हो गई लोगों ने सबने अल्टर भी लगा दिया सब गाइड रख दिए अल्टर जहाँ पे मैं सोया था उसके बाजू में ही लगा दिए

मैं उठा नहीं उधर लोग मृदंग बजा रहे बजा रहे कीर्तन कर रहे जोर जोर से नाच रहे मैं इधर सोया मुझे पता ही नहीं कि मंगल आरती हो रही है सुबह किसी ने बताया कि भाई सुबह किसी ने बताया सुबह किसी ने बताया कि ऐसा हो गया था तो मृदंग करताल कुछ भी बजा लेकिन नींद नहीं खुली लेकिन यहाँ पे ऐसे भक्त नहीं है

मृदंग तो करता रहती बज रहा है अच्छे सो रहा है तो सोने तो देते नहीं है तो इसलिए फिर अभी सो नहीं रहे हैं तो बीच में क्यों रहे अच्छे से नाचो अच्छे से गाओ अच्छे से उसका पूरा रिचार्ज कर लेते हैं तो तीन बार चार्जिंग का मौका मिलता है हमको उसको पूरा उपयोग कर लेना चाहिए और अच्छे से अंदर लेना चाहिए इस प्रकार से जब करते हैं तो भक्ति में धीरे धीरे निष्ठा बहुत बढ़ने लगती है क्योंकि

हृदय में जो स्थित भगवान है वो अभद्र को हटा रहे हैं स्वयं जो हमारे सुहृत है वही अभद्र को हटा रहे हैं हृदय से तो हम उनको इस प्रकार से हटाने के लिए आ, हटाने के लिए व्यवस्था करके दे के हाँ भाई आप हटाइए अंदर आकर तो कान खोल करके और हाथ ऊपर करके अच्छे से कीर्तन करना चाहिए

और इस मौके का पूरा लाभ उठाना चाहिए इतने सारे लोगों से हम सब लड़ कर के आए हैं इन्हीं चीज़ों के लिए तो आए हैं कि भाई ये सब मौका मिल रहा है और इतनी हम व्यवस्था कर रहे हैं इन मौक़ों के लिए वो तो सब अच्छे से उस मौके का फायदा उठा लेना चाहिए उसी के लिए आए हैं हम सब महाराज बताते हैं कि यदि हम कृष्ण भवन में वीक फील कर रहे हैं वीक मतलब

उत्साह नहीं आ रहा है सेवा में साधना में उत्साह नहीं आ रहा है मतलब हम उसमें अपना पूरा जोर नहीं लगा रहे हैं उससे आकर्षण नहीं हो रहा है दूसरी वस्तुओं से ज्यादा आकर्षण हो हो रहा है। हो रहा है है इतना ज्यादा आकर्षण दूसरी वस्तु से कि ये वाली वस्तु छूट जाती है ये सब लक्षण है वीक होने के कृष्ण भगवान ये माया के अटैक के लक्षण तो इसका

सामान्य रूप से कारण रहता है साधना में कमी श्रमण कीर्तन में कमी। तो हमने पहले चर्चा की कि कैसे हमारे हथियार कम हो गए तो फिर ये सब समस्या हो गया तब तो माया का प्रभाव बढ़ने लगता है तो इसलिए हमको इसको हमेशा पहना करके रखना अपने सब हथियारों को

तो अभी वो प्रश्न आया कि यदि साधन करने में उत्साह नहीं है वो करने के प्रति इतना लगाव नहीं है तो क्या करें? उसका कारण क्या निकला था साधन करने में कमी साधन करने में कमी से साधन के प्रति करने के प्रति रुचि की कमी हो जाती है और साधन करने के प्रति रुचि की कमी हुई उस समय साधन कम किया

साधन कम किया उससे रुचि की ओर कमी हो गई रुचि की ओर कमी हो गई उससे साधन और कम हो गया साधन और कम को हो गया तो रुचि की ओर कमी हो गई तो ऐसा करके पतन हो गया okay. ये पतन की फॉर्मूला है इससे बाहर निकलना है तो रुचि की कमी से हम जो साधन कम कर रहे हैं वहां पे अटैक कर दो रुचि की कमी है तो भी साधन करो

अच्छा लगता है कि नहीं लगता है उसमें लगो जोर से तो उसमें लगने से रुचि थोड़ी और थोड़ी और बढ़ेगी फिर उससे हम और लगेंगे फिर और बढ़ेगी तो ऊपर की तरफ जाएगा इसलिए महाराज प्रभुपद को कोट करते ब्रह्मचर्य पुस्तक में यदि ऐसा है कर सकता हूँ तो नाचो कीर्तन में नाच ना नहीं नई इंटरेस्ट है तो भी नाचो दे। फिर देखते हैं ना है। हो जाएगा सब ठीक

वो तो यहाँ पे महाराज बता रहे हैं तो इसलिए जो साधन की बात है जहाँ पे ये प्रश्न आता है कि कैसे इससे बाहर निकला जाए तो वहाँ पे यही बात आती है लगो उसमें बस। उसमें बस बहुत विचार मत करो कि ऐसा करूँगा तब तो मुझे रुचि आएगी तो मैं करूँगा वो मानसिक स्तर पर नहीं रहना है उसमें मानसिक स्तर से ऊपर उठ करके जैसा भी लगता है करो वो उसके लिए एक प्रभुपात के समय पुस्तक वितरण के लिए और कलेक्शन करने में जाने के लिए एक

फ्रेज उपयोग होता था एक महावरा बोलते उपयोग होता डोंट डोंट मोन ग्रोन, ग्रोन मतलब चिंता ही है कि क्या है शोक मत करो चिंता मत करो आलस्य मत करो उठो जाओ और पैसे निकाल के लाओ पुस्तक वितरण में

और कलेक्शन में दोनों में थोड़ा होता है ठीक है चलो थोड़ी शक्ति कम लगाएंगे ऐसा नहीं हिच के चार मत रखो बस जाओ और कैसे लेके आओ और मिला। उस तक दे दो और लेके आओ हिच की चाट मत रखो उसी प्रकार से साधना में है जो भी है हम डाउन है पतिक है जो भी है साधना करने की इच्छा नहीं है जो भी है

छोड़ो वो सब इसमें लिखा है करना है आरती में जाकर के कूदना है नाचना है लग जाओ है। तो तो उससे धीरे-धीरे धीरे-धीरे उसकी उसका बल प्राप्त हो जाता है तो ये यहां पे लिखते हैं पे

जस्ट बाई एक्टिंग एनसुसियालीस्ट ट्राई जम्पिंग इन कीर्तन इवन मिकेनिकली एंड सी इफ यू कैन स्टे मोरस शिल्स इवन इफ देर इज नो एक्सपेस डांस एंड इट विम ये उसकी फॉर्मूला है तो इसका प्रयास करना चाहिए ये कोई कठिन वस्तु नहीं है लेकिन मन के खर्चे जब तक होते हैं तो मन ये हमको देता है कि अभी जब अंदर से ही नहीं है तो बाहर करने से क्या फायदा

ये तो मिथ्याचार हो जाएगा तो अंदर ही उछलने की इच्छा नहीं है फिर कीर्तन में उछल उछल मुझे किसको दिखाना है कि मैं कीर्तन कर रहा ये ये मन ऐसे प्रश्न ये और शास्त्रीय सकता है मिथ्याचार ऐसा उचित और अलग लेकिन उसको साइड में रखना है ये गुरु का आदेश है शास्त्र गुरु कीर्तन में जो नहीं नाचता है

उसकी क्या क्या गति होती है वो भी शास्त्र में बोलते हैं इसलिए मुझे ना में बाकी अभी तुम साइड में हो तो उस तरह से वो सब कंसीडरेशन को साइड में रख रखिए आगे में तो, तो है लेकिन तो जैसे एक रीडिंग वीधिय के विषय में है बाकी तो विषय अन्य विषय है जैसे अन्य सेवा का विषय जम करने से तुरंत

रीडिंग, रीडिंग रीडिंग में रीडिंग करो, मन है कि नहीं, क्योंकि मन की वब बात यदि लेके चलेंगे तो हमको फिर ऐसी पुस्तकें पढ़ने का मन होगा जिसका हमारा मन जो हमारे लिए अच्छा है वो नहीं होगा क्योंकि तो उसमें भी लगना है, नियम है ये समय से ये समय मुझे प्रभुपा वाली पुस्तक यहाँ क्या यहाँ करनी है तो करनी है बस उसका नियम बना करके चलना तो

लीडी में क्या तो जम रहा है इसमें तो मतलब बैठने के बाद एक तो बस खाली बैठ के किसको जाना घर पर नहीं होना चाहिए वो उसको बार बार ऊपर push करते चले ऊपर इनका सालना अच्छा है इनका संस्थान भी संस्थान रंग बढ़ा दो आएगा पूरा करता रहेगा इसका association जो लीडी सेंटेंस जैसे लीडी बनवाए फिर दे�

से सेवा करके ही होता है से, सेवा अलग बात यहाँ पे जो साढ़े छह घंटे का जो साधना की बात वो उसमें जंप करना है रीडिंग में जंप कर देना है मतलब उसमें लगना है नियमित है ये करना है मुझे यहाँ से यहाँ रीडिंग करना है

उतरता नहीं।, उतर नहीं है पढ़ोर संग में पढ़ो लेकिन पढ़ो ये मत सोचो की उतरेगा तभी पढ़ूंगा उतरेगा आप जा करके आपने प्रण लेना चाहिए हाँ ये पढ़ना है यहाँ से यहाँ में पढ़ूंगा रोज बैठो जितनी शक्ति उतनी उतने, उतने हिसाब से अंदर उतरेगा धीरे धीरे धीरे धीरे जब भगवान प्रेरणा देते तो और उतरेगा

अच्छा है भक्तों के संग में मिल करके पढ़ सके तो और अच्छा है जरूरी नहीं है कि हमेशा भक्तों का संग मिलता ही रहे इस प्रकार से पढ़ने के लिए तो उसको ऐसे नहीं छोड़ देना है तो नियम है मेरा ये समय से ये समय इतना से इतना आज का मेरा चार आज का मेरा बीस पेज हुआ कि नहीं हुआ नहीं हुआ तो भी पढ़ना है देखो पूरा करते हैं कम भी तो, कम से कम ये लेवल तक छोड़ना नहीं है।

प्राण, लेने भी प्रा, प्राण लेना कठिन वस्तु नहीं है यदि हम प्राण लेने की बात को समझते हैं प्राण लेना मतलब यदि वो चीज नहीं होती है तो दंड देना एकदम सिंपल है यदि हम प्राण लेते है कि हाँ केवल फीलिंग की तरह लेते हैं तो प्राण कभी होता नहीं पूरा मुझे रोज का एक घंटा पढ़ना है तो मेरे लिस्ट में है कल नहीं पड़ा तो उसका क्या परिणाम है आज वो परिणाम हो गया

ये मन को नियंत्रण करने के मन को इधर उधर नहीं भटक देने के कुछ तरीके रहते हैं जिसको हम व्रत कहते हैं व्रत से मन को बांधते हैं एक उसमें कि व्रत लिया तो बस इस प्रकार से जाएगा फिर उसके पास छटकने का मौका नहीं है ये नहीं हुआ ना देखो क्लियर है दिख रहा है नहीं हुआ एक घंटा पढ़ना था नहीं किया अभी तो शिला प्रभुपा ने व्रत लिया हुआ था सोलह माला करनी है गृह आश्रम में थे व्यक्ति थे

चार माला सुबह में नहीं हुई तो ब्रेकफास्ट नहीं लेंगे जब तक कि चार माला नहीं तो हो चार माला दोपहर तक दूसरी खत्म हो जानी चाहिए आठ माला दोपहर तक हो जानी चाहिए तो दोपहर का लंच नहीं लेंगे जैसे मतलब आठ माला करके ही दोपहर का लंच बारह माला करके ही रात का भोजन और सोलह माला करके ही सोना व्रत हो गया

तो भी आठ माला नहीं हुई भोजन का समय हो गया दोपहर को तो आठ माला समाप्त हो जाए बाद में भोजन ले लो बारह माला समाप्त हो जाए बाद में रात का भोजन ले लो तो और सोलह माला समाप्त हो जाए बाद में सो जाऊंगा इस प्रकार से जब एक व्रत में बांध कर रखते हैं तो वो मन है वो इधर उधर नहीं हो पाता है कम हो पाता है और फिर धीरे धीरे जब वो व्रत में बांध करके हम आगे बढ़ रहे हैं तो फिर वो जो साधारण की है

उसका भी प्रभाव रहता है तो धीरे धीरे वो चीज शुद्ध हो जाती तो है तो हम माया के क्रत में कब जाते हैं तो हमारी साधना वीक होती है जब हमारी साधना वीक होती है माया की ग्रत में जा रहा है तब उस समय व्रत लेना भी तो कठिन होगा ना व्रत उस समय की बात कर रहे हैं

व्रत लेना कैसे कठिन होगा आपको पता तो चल गया अब ये हो रहा है देखिए हम रुचि के आधार पे नहीं कर रहे ना व्रत में रुचि के आधार पे जो हम क्रिया कर रहे हैं वही तो मानसिक स्तर है व्रत में हम देख रहे हैं कि देखो हम रुचि के आधारित पे चल रहे इसलिए माया में जा रहे हैं तो इसलिए रुचि को छोड़ो मेरा ये व्रत है रुचि है कि नहीं ये करना है क्योंकि खाने में तो रुचि है ही खाना मिलेगा नहीं

तो वो खाने में रुचि होने के कारण इसमें रुचि लानी पड़ेगी उधार की रुचि आ गई <laughs> क्योंकि रुचि के अनुसार चढ़ते हैं तो गड़बड़ हो जाती है इसलिए तो जिसमें रुचि है उसको पकड़ लिया खाने में रुचि है तो हाँ, खाना मिलेगा लेकिन आठ माना समाप्त कर दिया तो अब देखिए हमारे कुछ बच्चे रेगुलर हो गए मंगलारे तो जहाँ पे तो रुचि थी उस रुचि को व्रत की तरह कर लिया रेगुलर हो गए

अभी वो रेगुलर होने पे धीरे धीरे फिर वो और बल बढ़ता है फिर वो बिना व्रत के भी आगे बढ़ पाए पहले तो ऐसे जाना पड़ेगा चले जाते हैं तो प्रॉब्लम है वो लोग व्रत नहीं रख रहे साधना के वृति क्या है जो माह जा रहे हैं पूरे माया खींच के लेके गई शक्ति माया की जाना उन्होंने व्रत करना

उन्होंने ऐसा कुछ साधना करते करते नीचे गए तो वो, वो रिकवर नहीं नहीं कर पाए इस आगे नहीं बढ़ पाए आगे बढ़ उस प्रकार इसी के लिए तो वीक रहते हैं रथ नहीं ले पाए रथ होता तो बचे नहीं पुर्त नहीं पुर्त नहीं पुर्त

प्रभु का प्रश्न भी ऐसा ही था जो निष्ठा जो सब चला गया है रुचि नहीं है तो रुचि कैसे लाए जो आगे और ज्यादा रुचि कैसे बढ़ेगी वो तो साधना करके ही वो साधना के बल्कि बढ़ती रहती है वो तो और ज्यादा बढ़ेगी और ज्यादा बढ़ेगी एक्सर आएगा जब उसके बाद आप वो नहीं होगी तो नहीं चलेगा तो शंखा तो है शंख का तो पूरा आगे आएगा

उसका संग करके करो कुछ भी करके उसमें वो जो मूल है उसमें स्थित होना है जिससे हमारा हथियार सही से आए व्रतों से बनना है तो उससे क्या है दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है नहीं तो सामान्य रूप से क्या मन चिटिंग करता है

निर्जल एकादशी के दिन नदी में स्नान करने जाते हैं तो बोलते हैं नदी में स्नान तो करना ही चाहिए तो तो दुख लगा करके फिर बोलते हैं थोड़ा पानी भी पी लो अंदर तो कोई बात नहीं चेतन चरितमृत में ये शास्त्रीय उदाहरण है शास्त्र का उदाहरण है पच्चीस आठ मन पच्चीस

नहाने के लिए करना होगा हम है समाप्त हो गया साधना तो बहुत बड़ा विषय है शिल प्रभुपाध की जाए पूज्य भक्ति विकास महाराज महाराज की